गीता तत्वचिंतन पुनर्जन्मीमांसा वस्त्र घर और जोग के उदाहरणों का समन्वय हमने ऊपर में यह प्रश्न उठाया था कि शरीरांतर ग्रहण में जोग का उदाहरण सही है अथवा वस्त्र और घर का आचार्य शंकर ब्रह्मसूत्र में अपने शारीरिक भाष्य में इस प्रश्न को उठाते हैं और तर्कपूर्ण उत्तर देते हैं वे कहते हैं कि देही आत्मा जीव पंचाग्नि क्रम से नया शरीर प्राप्त करता है साथ ही वे जोग और वस्त्र दोनों के उदाहरण में समन्वय कर देते हैं उनका वहाँ पर एक वाक्य है कर्मोपस्थापित प्रति व्यक्त देह विषय भावना दीर्घ भावमात्र जलुकया उपभीयत अर्थात मृत्यु के समय अगला जन्म प्राप्त कराने के लिए जो प्रारब्ध या प्रधान कर्म अग्रसर होता है वह आगे प्राप्त होने वाले शरीर की भावना को उसी समय उपस्थित कर देता है उस भावना का दीर्घी भाव अर्थात दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त होने तक उसका बना रहना ही जो कि उपमा द्वारा प्रदर्शित हुआ है मरणोत्तर जीवन व्यक्ति का अंतिम क्षण जब निकट आता है उस समय वह बाहर के संसार के लिए तो बेहोश रहता है पर अपने भीतर वह पूरे होश में रहता है उसके जन्म जन्मांतर के सारे संस्कारों की समष्टि उसके मानस पटल पर मानो आकर खड़ी हो जाती है और जो संस्कार प्रबल होते हैं वे उसके अगले शरीर की भावना उत्पन्न करते हैं यही प्रबल संस्कार समूह प्रारब्ध कहलाता है यह शरीर छोड़ने वाले जीव के सूक्ष्म शरीर को आगे प्राप्त होने वाले शरीर की अनुरूप भावना से आक्रांत करता है तथा उसे तदनुरूप आकार प्रदान करता है अर्थात जीव मरण काल में अपने शरीर में विद्यमान रहते हुए ही आने वाले शरीर की भावना से युक्त हो जाता है और फिर उसके बाद शरीर छोड़ता है इसी को भागवत एवं बृहदारण्यक उपनिषद में अगले शरीर का पकड़ना मानकर जोक का उदाहरण दिया गया है। है। है, जीव के मरण काल की भावना ही ही उसके प्राप्ति का कारण बनती है। गीता में ही कहा गया है, यम यम तजन्तंते ते कलेवरम्, तम सदा तदभाव भावितय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में देह छोड़ता है सदा उस भाव में युक्त होने के कारण उसी को प्राप्त होता है इस प्रकार वस्त्र और घर के उदाहरण का भी निर्वाह हो गया तथा जोक के उदाहरण का भी इस प्रकार हमने देखा कि मृत्यु के समय मनुष्य के सारे संस्कार उसके मानस पटल पर आकर मानो खड़े हो जाते हैं उस संस्कार समूह में जिन संस्कारों की प्रबलता होती है वे उसके सूक्ष्म शरीर को तद अनुरूप आकार प्रदान करते हैं और उसकी अगली योनी उसी क्षण निश्चित हो जाती है जो संस्कार प्रबल होकर जीव की अगली योनि को निश्चित करने में कारण बनते हैं वे प्रारब्ध के नाम से परिचित होते हैं और यह प्रारब्ध ही उसकी अगली योनि का सूक्ष्म शरीर बन जाता है संस्कारों का अन्य जो विपुल अंश बाकी रहता है वह कारण शरीर में जमा रहता है मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है वही मृत्यु की अवस्था है इस प्रकार कारण शरीर हमारे जन्म-जन्मांतर के संचित संस्कारों से बनता है। वह वासना में हुआ करता है शरीर का निर्माण हमारे प्रारब्ध संस्कार करते हैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की युति को मोटे तौर पर जीव कहते हैं अमीबा से लेकर ज्ञान लाभ से पूर्व तक प्रत्येक जीव के सूक्ष्म शरीर की अपनी एक विशिष्टता एक अलग पहचान बनी रहती है यह जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार ऊपर या नीचे जाता है अथवा मध्य में रहता है प्रारब्ध में यदि सत्वगुण की प्रबलता रही तो मृत्यु के बाद वह स्वर्गादि उच्च लोकों को जाता है यदि रजोगुण प्रबल हुआ तो वह मनुष्य लोक में ही रहता है अर्थात मृत्यु के उपरांत पुनः मनुष्योनी में ही पैदा होता है और यदि तमोगुण का प्राबल्य रहा तो वह अधोगति को प्राप्त होता है अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों में जन्म लेता है गीता में कहा भी है ऊर्धम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गछंति तामसाह